दैनंदिन जीवन में योग चित्त की वृत्तियां। अब स्वाभाविक ही यह प्रश्न उठता है कि चित्त वृत्तियां क्या है पतंजलि सात सूत्रों में चित्त वृत्तियों का वर्णन करते हैं पतंजलि ने योग सूत्र के समाधिपाद में चित्त वृत्तियों को बताया है वृत्तयः पंच तथ्य कृष्टा क्लिष्टा अर्थात वृत्तियाँ पाँच प्रकार की होती है और वे पाँचों पुनः क्लिष्ट एवं अक्लिष्ट इन दो प्रकार की होती है इस तरह चित्त की सतह पर उठ रही वृत्तियाँ कुल दस प्रकार की हो जा सकती हैं जैसे चित्त वृत्तियाँ असंख्य प्रकार की हो सकती हैं लेकिन पतंजलि इन्हें पांच प्रकारों में विभक्त करते हैं प्रमाण विपर्यय, विकल्प निद्रा स्मृतया अर्थात वृत्तियाँ पाँच प्रकार की होती हैं प्रमाण विपर्य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 प्रथम दो वृत्तियाँ प्रमाण और विपर्यय बाह्य वस्तु विशेष से संबंधित है तीसरी और चौथी वृत्तियाँ बाह्य विषय निरपेक्ष केवल मन से संबंधित है अंग्रेजी में कहें तो प्रथम दो ऑब्जेक्टिव वृत्तियाँ हैं जबकि तीसरी और चौथी सब्जेक्टिव हैं निद्रा में अभाव रूप वृत्ति चित्त में रहती है अब इनका विस्तृत विवरण अगले सूत्र में देखें प्रत्यक्षानुमानयम प्रमाणानि अर्थात प्रमाण तीन प्रकार के हैं प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त सत्य ज्ञान जैसे हमने एक गाय देखी गाय को देखने से चित्त में जो गाय रूपी चित्तवृत्ति उदित हुई वह प्रत्यक्ष प्रमाण रूपी चित्तवृत्ति कहलाएगी इसी प्रकार अन्य ज्ञानेन्द्रियों की सहायता से प्राप्त सत्य ज्ञान युक्त वृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण है प्रत्यक्ष शब्द दो शब्दों का समा, समास है प्रति अक्ष अक्ष अर्थात नेत्र वह शब्द सभी अन्य ज्ञानेन्द्रियों का भी ज्योतक है एक चित्त शब्द है परोक्ष अर्थात जो ज्ञान पर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 इसी को अपरोक्ष दर्शन या ज्ञान कहते हैं यह चित्रवृत्ति के परे की स्थिति है दूसरा अनुमान प्रमाण है इसका एक दृष्टांत है। धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान करना जब सत्य ज्ञान रूपी वृत्ति का उदय अन्य किसी के द्वारा कहे जाने पर होता है तब उसे आगम प्रमाण कहते हैं एक कार को हमने देखा उसकी आवाज से अनुमान लगाया और किसी ने आकर कहा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 ये विपर्य या भ्रम के प्रसिद्ध दृष्टांत है मरीचिका में जल की प्रतीति प्राय सभी को होती है लेकिन ऐसे भी दृष्टांत है जहाँ एक ही वस्तु में विभिन्न लोगों को भिन्न भिन्न भ्रांति होती है किसी कम प्रकाशित स्थान में लकड़ी का एक झूठ गढ़ा है उसे देख चोर को सिपाही होने का भ्रम होता है सिपाही उसे चोर समझता है प्रेसी से मिलने को व्यग्र एक प्रेमी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 तो अणु परमाणु तथा उनसे भी छोटे अणुओं से बना है यही नहीं ये यह अणु परमाणु भी अंतो गत्वा ऊर्जा के कण मात्र हैं वे अत्यधिक गति से घूम रहे हैं इसलिए हमें स्थूलता इस का आभास होता है वस्तुतः स्थूल या सॉलिड पदार्थ जैसी कोई चीज़ है ही नहीं वेदांत भी इसकी यथार्थता को स्वीकार करता है तथा जगत संबंधी हमारे अनुभव को समझाने के लिए तीन सत्ताओं की बात कहता है प्रथम है पारमार्थिक सत्ता यह केवल ब्रह्म की ही सत्ता है द्वितीय है व्यावहारिक सत्ता सूर्योदय सूर्यास्त तथा बाह्य जगत की हमारी प्रतीति आदि इसी श्रेणी में आते हैं बाह्य जगत की इस प्रतीति के द्वारा ही हमारा व्यवहार चलता है तृतीय है प्रातिभाषिक सत्ता